राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नई कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ का वाचन पाठ का शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते यह हरि शंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्य रचना है मित्रों आइए जानें कि पाठ को सुनने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पाठ को सुनने से पहले अध्यापक को पाठ विशेष की जानकारी देनी चाहिए अध्यापक को यह भी बताना चाहिए कि प्रस्तुत पाठ को सुनाने का उद्देश्य विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास करना भी है पाठ को सुनते समय श्रोता कलाकार के प्रस्तुतीकरण पर विशेष ध्यान दें और प्रस्तुति की बारीकियों को समझें पाठ को सुनने से विद्यार्थी पाठ को बेहतर तरीके से समझेंगे और उनमें मुखर एवं आदर्श वाचन के कौशल का भी विकास होगा पाठ को सुनने के बाद विद्यार्थियों को ोत्साहित करना चाहिए कि वो स्वयं भी मुखर एवं आदर्श वाचन करें पाठ को सुनकर उन्हें जो कुछ अनुभव हुआ हो उसके बारे में कक्षा में सामूहिक चर्चा करें हिंदी के व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई का नाम अग्रणी है परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह रानी नागफनी की कहानी तट की खोज उपन्यास तब की बात और थी भूत के पांव पीछे बेईमानी की परत पगदंडियों का ज़माना सदाचार का तावीज शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन तिरछी रेखाएं ठेचुरता हुआ गणतंत्र विकलांग श्रद्धा का दौर आदि उल्लेखनीय हैं सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया पर्साई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और रचना के अनूठेपन के कारण तो उनकी भाषा एक अलग ही समा बांधती है प्रस्तुत है पर्साई जी की व्यंग रचना प्रेमचंद के फटे जूते प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है पत्नी के साथ फोटो खिचा रहे सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी कुर्ता और धोती पहने हैं कनपटी चिपकी है गालों की हड्डियां उभराई हैं पर घनी मूंछें चेहरे को भरा-भरा बतलाती हैं पांव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद ये तर्तिब बंधे हैं लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है सोचता हूं फोटो खिचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी नहीं इस आदमी की अलग-अलग पोशाकें नहीं होंगी इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है मैं चेहरे की तरफ देखता हूं क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है जरा लज्जा संकोच झिंप नहीं है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही परला विश्वास है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान को धीरे-धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा विचित्र है यह अधूरी मुस्कान यह मुस्कान नहीं इसमें उपहास है व्यंग्य है यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है फोटो ही खिचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिचाते फोटो ना खिचाने से क्या बिगड़ता था शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिचाने को भी जूता ना हो मैं तुम्हारी यह फोटो देखते-देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है तुम फोटो का महत्व नहीं समझते समझते होते तो किसी से फोटो खिचाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मांगे के कोर्ट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं फोटो खिचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने तुम फोटो का मतलब नहीं जानते लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नियोछावर होती हैं तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं तुम महान कथाकार उपन्यास सम्राट युग प्रवर्तक जाने क्या-क्या कहलाते थे मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यह ऊपर से अच्छा दिखता है अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है पूरा तला गिर जाएगा पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो मैं ऐसे नहीं पहन सकता फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं के जाऊं चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है क्या मतलब है इसका कौन सी मुस्कान है यह क्या होरी का गोदान हो गया क्या पूस की रात में नील गाय हलकों का खेत चर गई क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया वही मुस्कान मालूम होती है मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है घिस जाता है कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था उसे बड़ा पछतावा हुआ उसने कहा आवत जात पनहिया घिस गई बिसर गयो हरि नाम और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परए सलाम चलन से जूता घिसता है फटता नहीं तुम्हारा जूता कैसे फट गया मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे टीलों से समझौता भी तो हो जाता है सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है तुम समझौता कर नहीं सके क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी वही नेम धर्म वाली कमजोरी नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था तुम्हारी मुक्ति थी तुम्हारी ये पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है जैसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया मैं समझता हूं तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूं तुम मुझ पर क्या हम सभी पर हंस रहे हो उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाये चल रहे हैं उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो तुम चलोगे कैसे मैं समझता हूं मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं अंगुली का इशारा समझता हूं तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं प्रेमचंद के फटे जूते अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख हरीशंकर परसाई विषय समन्वयक डॉ चंद्रा सदायत और डॉ माधवी कुमार वाचन स्वर नीरज शर्मा और राजश्री त्रिवेदी तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो